नहीं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है ब्राह्मण का विशेषण विद्या से विनय विद्याभ सम्पन्न विद्या ब्राह्मण ब्राह्मण में गोह में हाथी में असुनी पुता में चपा चा, के चांदाल में च चा, पंडित समन्दर्शि समन दृष्टम शीर में शाम ते समर्सी दर्शन करना स्वभाव पंडित विद्यान विद्या वेद विज्ञान अंगीकृत विनय व्या विनय व्याच्छे विनय की व्याख्या करते विद्या तो वेदार विन की व्याख्या करते भगवान शेखर विनय विद्यान संपन्न विद्या च विनच विद्या विनय विनय का उपसा तो हो जाए ताभ्या विद्यान संपन्न विद्या विद्यानुक्त विद्या विद्वा ये ब्राह्मण तस्वीर उपशम क्या है ये है। पर ही नहीं। ये पदार्थमुक्त वाक्या दर्शति विद्वन ये विद्वान विनीत ए विनीत ब्राह्मन है विनय ये ब्राह्मण तस्वीर ब्राह्मणे गवी इदन वाक्या कथयति गवी हस्ति शुनि चाके पंडित समदर्शिना विद्या विन संपन्ने उतम संस्कार होतीत्विकी उत्तम संस्कार ब्राह्मण विद्या विनय जिसमें सात्विक एक दे दिया मध्यमायावी और संस्कार संस्कारही अत्यम केवलतामसे केवलतामस है अस्त्यादो ची शून्य शताक सत्ता गुण तज संस्कार तथा राजसि सत्ता गुण उसके संस्कार से राजस्व गुण हवादि उसके संस्कार से ताम से संस्कार से भी अत्यंतमेवस्पृष्ट रज सत्वतम सत्जतम तीन गुण तीन गुणों के संस्कार उससे आत्मा संबद्ध नहीं होता अस्प, असंबद्ध समम एकम अविक्रिय ब्रह्म है सर्वत्र एक ही अ द्वितीय ब्रह्म है उसको द्रष्टुम शीलमीशा ते पंडिता समदर्शन ये समदर्शन समदर्शन कार्य समान सामने या व्यवहार समान सम ब्रह्म सम्मे सर्वत्र एक समान सामने ब्रह्म सौम्य बराबर है चंद्र में हो कु में हो किसमें भी हो, हो? ब्रह्म एक अद्वितीय अभिक्रिय ब्रह्म समान सामने बराबर है, है। पंडित समदर्शन उत्तर संबंध है तीन भेदेश तत्त गुण ही तत्त निमित्त संस्कार संस्पृष्टत्व संभव शंका करते भिन्न भिन्न प्राणी हैं उनका गुण भिन्न भिन्न है और गुण निमित्त संस्कार भिन्न भिन्न है तो गुण से गुण जनित संस्कार से भी संबद्ध होगा हो जाएगा तो न ब्राह्मण समर्थन फिर ब्राह्मण समान कैसे होगा अलग अलग स्तर अलग अलग से सम्बद्ध हो जाएगा ऐसी आशंका कर्ण से कहीं सत्तादी गुण ही तज्येष संस्कार तथा राजमसि संस्कार से अत्यंत तज्येष्ठ तत्त सत्ता तज्येष तत्व सत्तजन संस्कार सेज आदि गुण रजन्य संस्कार तमगुण संस्कार किससे भी संबद्ध नहीं सात्क संस्कार राजस संस्कार असंपृष्ट ब्रह्म <coughs> जैसे सात्विक संस्कार से संबद्ध नहीं ऐसे संस्कार भी संबद्ध नहीं तथा राजसी, तमसेर भी संस्कार ब्रह्म अत्यम अस्पृ्ट जैसे राजस्कार से ब्रह्म संबद्ध नहीं ऐसे संस्कार से भी ब्रह्म संबद्ध नहीं तथा ब्रह्म अद्वितीय कुटस्थत्व असंग हेतुरी मात्र सम शब्दार्थम आप सम्थ कहते ब्रह्म अद्वितीय एक ही है भिन्न भिन्न होते वेद होगा अलग अलग होगा कूटस्थ किसी धर्म से विक्रता नहीं होता है कूटवर्तन कारण तिष्ट कूटस्तम और असंग ये कारण असंग होने से किसी सदगुण से संबंध नहीं कुटस्थ होने से विकृति को प्राप्त नहीं करता और एक अद्वितीय होने से सर्वोत्तर तो समान ही एकम एकम ब्रह्म ब्रह्म शितम पांडित पांडिते पंडित समिना चार सु राजसे, सु तामसे सु चार सु राजसे तामसे अनुचितम इति वोदर्शि सात्वेशमस समर्शनमुचित शकर सात्जसमु जीव में संपन्न ये के साविक और गुरु कहते राजा से हस्ती आदि के लिए सब समान देखना अनुच्चित संकट है ननु अभजना दोषी उनके अन्न अभोज्य है खाने लायक खाने योग्य नहीं किसका जो लोग समान समाभ्याम विषम समय पूजा जो समान है, है। समानों को समय समय विषम भिशम, सती असम समय सती पूजा का जो समान स्तर के समान है उनको पूजा में विषम करने पर और जो असमान है उनको समान भाव स्तर में रखने पर ये दोषी होता है जो इसे करता है समान को असमान पूजा सत्कार करता है अथवा तो असमान को समान करता है तो उनमें विषम में विषम समय सप्ताह भीषमे सती सती ऐसा होने पर ते अभोज्ञान ऐसे शास्त्री में कहा गया गौतम स्मृति कहा गया नीका में सर्वत्र तत्शब न परामर्श्य अभज्ञान जो शब्द तो से सर्वत्र समदर्शन करने वाले का अन्न भोजन करने योग्य नहीं ये होगा शंका करने वाले कहता है तेम दोष अभज्ञअम इत्यत्र प्रमाण तो दोषी है इसलिए अपज्ञ अन्न है इसमें प्रमाण देते समाध्या समान समान समा कैसे अध्ययन आदि भी समान धर्म अध्ययन से के समान धर्म का ना समान धर्म ऐसा विषय विराम नहीं चाहिए अध्ययन भी समान धर्म का ना उनकी पूजा कैसे वस्त्र अलंकार आदि पूजा या विषमी प्रतिपत्ति माने समान धर्म के है किंतु उनकी पूजा करने वाले वस्त्र अलंकार आदि पूजा के द्वारा विषमी प्रतिपत्ति विषय सीक्रिय माने विभिन्न प्रकार सम्मान पूजा करने पर और असमान असमान असमान का तो असमान धर्म का न जो समान धर्म का नहीं है कैसे समान धर्म का नहीं कश्य एक वेद तुम अपर से द्विवेद कोई एक वेद अध्ययन करता है कोई दो वेद पढ़ता है द्विविधि होता है कोई तीन वेद पढ़ता है त्रिविधि होता है कोई चतुर्विधि होता है कोई सब के ज्ञाता है असमान धर्म के है इत्यादि धर्म अन्य धर्मो को भी लेकर के प्रागुतया पूजया समय प्रतिपत्ति विशेष सब की वस्त्र अलंकार आदि के द्वारा पूजा करते संग सब को सम्मान रूप से पूजा सत्कार करने पर पूजिता पूजा करने वाला पुरुष विशेष प्रतिपत्तिम प्रतिपत्ति अकुर विशेष पुरुषों को जान करके विशेष धर्म है जानने पर भी प्रतिपत्ति का तो प्रत सम्मान पूजा विशेष नहीं करता हुआ धनाधर्मा चाहिए धन से धर्म से, से त्यक्त तो हो जाता है सातिके राजस्व तामस समबु कर्बन प्रत्ये सा में और राजस्व तामस में समान बुद्धि करने वाले तो प्रत्येगा वाल को प्राप्त करेगा तो समान दोष समान कैसे समदृष्टि कैसे करना चाहिए ये तो ठीक नहीं ऐसा शंका देते शंका करते हैं उत्तर न, उत्तर श्लोक मता देती इसका उत्तर रूप आगे श्लोक अवतारण करते भगवान वाशीकर न के दो सब ऐसे दर्शन करने वाले एक अद्वितीय ब्रह्म समान है ऐसा देखने वाले दोषी नहीं होते स्मृतिवस्त सर्वसु समीना दोषवत्व कथम ना सिद्ध्य शंकते स्मृति को आश्रय करके गौतम धर्म स्मृति में सूत्र है गौतम स्मृति में आया उसको आश्रय करके सर्व सत्य समत्व दर्शन सब जीव में एकत्व तो बुद्धि करने वाले दो सब कहा गया दोषी कथम नास्ती नहीं थे दोष ऐसा नहीं क्या देना मात्र से प्रतिज्ञा मात्र से कैसे सिद्ध होगा ऐसा शंका करता है पूर्व पीछे कथम प्रश्न शंका है उसका उत्तर स्मृत गतिम अग्रे वीश्यन ये स्मृति तो ठीक है और किसी स्तर पर किसी के लिए स्मृति आगे कहेंगे निर्दोषोत्तम समत्वदशी नाम विषय जो समत्वदशी एक अद्वितीय ब्रह्म स्वामी समान रूप से है ऐसे जो देखते हैं उनका कोई दोष नहीं है ये स्पष्टीकरण करते हैं सर गोर गो मनः म्ये स्थित मन साम्य निर्दोष ईसम ब्रह्म निर्दोष तस्मिथितादोषम ई सम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि स्थिता मनः ब्रह्म म्य स्थिति निर्दोषा मन मनः स्थित जिनका मन साम्य साम स्थित ब्रह्म स्थित तेज जीतेजी तेही यही यहाँ मतलब यहाँ जीवित रहते हुए स्वर्ग जीता स्वर्ग ही जन्म जन्म को जीत लिया अर्थात जन्म छुट्ट मुक्त हो गयी यदि जीवित रहते ही सम ब्रह्म में मन स्थित हो गया ब्रह्म ही निर्दोषम सम ब्रह्म निर्दोष समान है सर्वत्रिक किसी गुण दोष से संबद्ध नहीं होता है तस्माते ब्राह्मण स्थित जो सर्वत्र ब्रह्म करने वाले वो तो ब्रह्म, है, ब्रह्म हो जाते है। में स्थित ही ब्रह्म है टीका चेतनावण मनसा ब्रह्म लोक गमनमतरे अस्वे परिभूत जन्म अशेष दोसराहित हेतु महा निर्देश सर्वेशा चेतनावण मनसा सवचेतन सामन ब्रह्म हे साम्य हे सम ऐसे प्रवण मन शाम प्रवण मन ये शाम जिनका मनो समय में प्रवण प्रभु होता है हमेशा ही समान ब्रह्म दिखते हैं सब चेतन में सर्वत्र एक ब्रह्म शुद्ध स्वरूप ये वो तो ब्रह्म लोक का मन मंत्रण ब्रह्म लोक जाए बिना यहाँ भी अस्मिन अवधे अस्मिन इसी जहन में ही परिभूत जन्म नाम जन्म को पर, परास्त कर देते जन्म मृत्यु रहित हो जाते हैं अशेष दोस रहते हेतु ये दोष रहित है क्या है कि क्योंकि निर्दोष समा ब्रह्म, ब्रह्म समान है ये यह जो दिया है वर्तमान देह सप्तमिया पर देह ही इस रहते जीवित रहते तह समर्शित विषय नष्टि समदर्शित कौन है ये साम्य स्थित मन ये मनसा में ननु नाहम्मण निर्दोषम असिधम ब्रह्म निर्दोष कैसे होगा दोष वत्सु सपा का दिशु तब दोष ही दोष उपलम्ब संभव जो सपा का चाण्डलादे दोषी है उनके दोष से युक्त हो जाएगा ब्राह्मण तो ब्रह्म में भी दोष आ जाएगा दोष उपलम्ब संभव संभवे ऐसा शंकर करने पर कहते यद्यपि भाष्य में यही वह जीवत भी है जीते ही समंजस्य भी पंडित ही जीतो वशीकृत स्वर्ग सर्ग का जन्म अपने अध्ययन कर दिया ये शाम साम्य का जो सर्वभूत ब्रह्मी समभाव स्थित निश्चली अंत करण निर्दोषम संपूर्ण भूत ब्रह्म एक समभाव में स्थित है सम्पूर्ण भूत में स्थित ब्रह्म उसी ब्रह्म में जिनका मन स्थित हो गया वो स्वर्ग को जन्म को जीत लिया यद्यपि योषभव सपादीसु मूढ़ोषे दोष विभाते तथा तदोषे असंस्पृष्टि निर्दोष दोषपरचित यस्मति सगुण भेद भिन्न निर्गुण चैतन्य दोषभवसु शिष्ठ सपाक चांदलादी कु दोषे मूढ़ तोषे दोष विभाते दोष वाला जैसे ऐसे चिंतन करते आत्मा के साथ दोष का कोई संबंध नहीं ऐसा दोष वाला जैसे चिंतन करते तथापि तथा तीस तो असंस्पृष्टि उनके दोष से, दो से ब्रह्म संस्पृष्ट नहीं है निर्दोष नगुण भेदम अपने गुण से भिन्न भिन्न हो जाएगा ब्रह्म निर्गुण है निर्गुण चैतन चैतन्य चैतन्य निर्गुण है निर्गुण से अपने गुण से भिन्न नहीं होगा अथा दोष युगता नहीं होगा दोष युक्ता नहीं गुण से भिन्न नहीं क्योंकि निर्गुण है असंग टीकाने जस्म त्रह्म तो निर्दोष है तस्त तो तस्मिन ब्राह्मण स्थित ही निर्दोष ही सर्वोजीता ये ब्रह्म है निर्दोष ही वो जन्म को लिया ब्रह्मो गुणो भल्पियान दोषो भी सियाद ब्रह्म बहुत गुण है तो थोड़े कुछ तो दोष रहेगा कहते है, <coughs> है। नगुण भेद भिन्नम अपने गुण के भेद से भिन्न भ्रम ऐसा नहीं गुण है चेतन से स्वगुण विशेष विशिष्ट अनिष्टम चेतन में स्वगुण विशेष से विशिष्ट भिन्न भिन्न हो जाएगा ये हिस्सा नहीं है शास्त्र में तो निर्गुण श्रवणा श्रुति तो में कहा निर्गुण साखी चेता केवलो निर्गुण निर्गुण है ये तो ठीक नहीं निर्गुण कैसे इच्छा आदि नाम परिचय साध आत्म धर्म तो निश्चित तो वैश्विक नायक लोगो इच्छा आदि गुण है और अन्य पृथ्वी जलादि का गुण नहीं होगा तो आत्मा का ही गुण होगा परिचय आत्मा का धर्म ऐसा निश्चित क्या ऐसा संक्रांत से कहते वक्षति आगे कहेंगे वक्षति चगवान इच्छा आदि न क्षेत्र धर्मत्व इच्छा आदि क्षेत्र का धर्म ही त्रय क्षेत्र क्षेत्र के विचार करेंगे क्षेत्र में ही अमानितम इधि कह करके अमानित नहीं अनादित्व निर्गुणत्वादितिचा क्षेत्र का महाभूता इत्यादि में आएगा अनादित्व निर्गुणत्वादितिचा अनादिव निर्गुण परमात्मा यहाँ व्यय शर ये अनादि निर्गुण इसमें निर्गुण स्पष्ट कहेंगे आत्मा आत्मनिर्गुण है आत्मनो निर्गुण वाक्यशेषम प्रमाण थे अनादिवर्गुण चकार निर्गुणवादीचार वक्षति तन संबंधा ये कहेंगे गुण दोष अवसाद आत्मनो भेदा भावे भी भेद अंत्य विशेषभ्य भविष्य अति प्रसंगार्द असंख्य दी गुरो किसी कहता है गुण निर्गुण होने से गुण भेद से भिन्न नहीं होगा असंग होने से दोष के साथ संबंध नहीं से दोष अवसाद भी आत्मा का भेद नहीं होगा गुण दोष अवसाद आत्मनो भेद अभावी भेद अंत्य विशेषज्ञ अंत्य विशेष मानते हैं न्याय के लोग वैशेषिकित्य वस्तु में विशेष है अंत्य व्यावर्तक व्यावर्त होता है ये विशेष से आत्मा का भेद सिद्ध हो जाएगा इति अति प्रसंग आशंख्य वो भेद हो गया नहीं तो भेद सिद्ध नहीं होगा विशेष मानना पड़ेगा ऐसा शंका करके दूसरे तिन्ह अंत्य विशेष आत्मनोभेद का संति अंत्य विशेष आत्मा का भेद करने वाले ऐसा है ऐसा नहीं प्रतिशरी तेसा सत्य प्रमाण अनुपम ब्रह्म एकमच प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा है अलग अलग, अलग, अलग, अलग, अलग है। आत्मा में अलग अलग विशेष है इसलिए विशेष से आत्मा का भेद सिद्ध होता है बोले प्रत्येक शरीर में अलग अलग विशेष है ये तो प्रमाण हो आत्मा भेद आत्मा के भेद सिद्ध नहीं होगा तो विशेष भेद सिद्ध नहीं होगा अरे विशेष भिन्न भिन्न नहीं होता तो होगा के भेद भी सिद्ध नहीं होगा प्रति शरीर सत्य प्रमाण अनुपति प्रत्येक शरीर में अलग अलग विशेष है सब आत्मा में अलग अलग है विशेष इसमें कोई प्रमाण नहीं है अतः समम ब्रह्म एक समान अद्वितीय ब्रह्म एक ही सर्वत्र है ठीक है प्रति शरीरम आत्मभेद सिद्धो, तद हेतुत्व नेशा सत्यम प्रत्येक शरीर में आत्मा भिन्न भिन्न है ये पहले निश्चय हो जाए तो भेद करने का हेतु ही भेदक तद हेतुत्व नेशा विशेषाण सत्यम यदि भेद है तो भेद का कारण होगा विशेष रहना चाहिए अच्छा तेसाम च सत्य विशेषाण सत्य आत्मा में भेदक विशेष रहने से ही प्रति शरीरम आत्म भेद सिद्धि फिर आत्मा का भेद सिद्ध होगा प्रति शरीर अलग अलग सिद्ध होगा अलग अलग विशेष रहने पर अलग अलग विशेष मानेंगे तो भेद सिद्ध होगा अरे भेद पहले सिद्ध होता तो अलग अलग विशेष मानना ये तो अनुन्यास परस्परा से तुम।, तुम इस अभिप्राय से तुम्हारा अपेक्षित तुम्हारा प्रति शरीरम विशेष रहन में कोई प्रमाणी नहीं आत्मा में भेद का आधार ही आत्मा के भेद को कोई नहीं रहा निर्गुण होने से गुण से भेद नहीं होगा और संबंध नहीं असंग है। किसी से, से संबद्ध नहीं होता है विशेष में कोई प्रमाण नहीं भेद को कोई नहीं उनसे क्या निष्पन्न हुआ अत समम समान ब्रह्म है एक ही, सर्वत्र समत्व में वो व्याकरुचि समत्व का ही व्याख्यान करते हैं एकमच एक ही इसलिए समान है ब्रह्मणोंविशेषत् एक जीवांच भेद का भावन एक जीव ब्रमणोरे ब्रह्मणुो निर्विशेषत्व निर्विशेष ब्रह्म कोई विशेष नहीं एक जीवाच भेद का भेदकाभावेन, भेद को कुछ नहींच्छादी धर्म ये सब क्षेत्र का है आत्मा में नहीं जिसको लेकर भेद सिद्ध करना सुख दुखादि अंतगुण का धर्म है आत्मा में कोई धर्म नहीं और विशेष नायक विशेष के लोग कहते पहले आत्माभेद सिद्धि के बिना विशेष भेद सिद्ध नहीं होगा और विशेष के बिना आत्माभेद सिद्ध नहीं होगा अनुन्या से कोई भेदक नहीं उनसे एकत्व से उक्त एक लक्षण एकत्वम जीव ब्रमण हो सत्यम ज्ञान अनंतम रहो सचित रूप है वही जीव है जीव ब्रह्मीम एक तस्माश्य में जस्मत नहीं तस्मात ब्रह्मण्येव स्थित जिनका एक अद्वितीय ब्रह्म सर्वत्र हमेशा है वो ब्रह्म में स्थित है तस्गंध मान स्पृशती दोष गता है जीव ब्रमणोर एक जीवा निर्दोषत्व सिद्ध थी क्या जीव ब्रह्म जैसे ब्रह्मा निर्दोष है जीव भी निर्दोष है, ये सिद्ध होता है तस्मात्ष गंधम मात्र स्पष्ट जीव आत्मा में भी दोष गंध का स्पर्श नहीं है तस्बार्थ में बस तस्मात्म तब्द तस तस तस तस का अर्थ स्पष्टीकरण करते हाष्य में देहादिशा का आत्मदर्शन अभिमान अभाव देहादि संघात में आत्मदर्शन करने पर ही दोष होता है देहादि संघात का आत्मदर्शन अभिमान नहीं उनसे दोष का संबंध नहीं यदि सर्वस्यु समत्व दर्शनम अदुष्टम इष्ट सब सप्तमी जीव में समत्व दर्शनम सम्मे उसका देखना कोई दोष नहीं अदुष्टम इष्ट तरी समान देखना यदि ठीक है कथम गौतम सूत्रम गौतम सूत्राया समान समाभ्याम विषम पूजातः ये गौतम सूत्र कैसे ये तो आशंका अंति कहते देहादघात आत्मदर्शन अभिमान विषय तु तत्सूत्र समासमाभ्यां समय पूजा ये जो कहा गया है देहादी संघात आत्मदर्शन अभिमान विषय देहादी संघात में आत्मदर्शन करके वहां जो पूजा तिरस्कार पुरस्कार आदि वह तद विषय कहे अद्वित ब्रह्म दर्शन विषय कही सूत्र से यथोत्थि विषय सूत्र ये देहादि आत्म देहादि में संघात में आत्म अभिमान वाले के लिए ये यह समासना दिया है इसमें प्रमाण देते पूजा विषय तो विशेषणार्थ पूजा विषय तो विशेषणार्थ दिया पूजा का विषय पूजा का विषय जो दिया है ये तो अलग अलग गुणों वाले अलग अलग धर्म वाले में विषम पूजा समान पूजा करता है तो उसको ले करके जहाँ विषमता समता है वो तो गुणों को लेकर के त्मा में नहीं है पूजा विशेष विशेषण देने से, से देहादि धर्म को लेकर के ही उसमें किसमें पांडित्य है एक वेद विधि दो वेद विधि कोई विषम समा, कोई समान है वहाँ जो पूजा होती है वहां समान करने पर दो आ गया है ठीक है मैं यदि चतुर्वेदा नाम एवं शताम पूज या वैषम यदि चतुर्वेदा नाम षडंग विधाम ब्रह्म विधाम च पूज साम्य तदा तेम उत्तर पूजा विषयाना कसाचित मनोविकार संभव कर्ता प्रत्यवति अभिद्व विषयतम सूत्रस्य सूत्र प्रतिभात यदि चतुर्वेदा नमे शत चार वेद अध्ययन करने वाले होते हुए उनमें पूजा वैषम्य सब चार वेद पढ़ने वाले है ब्राह्मण उपस्थित हुए और उनकी पूजा में विषमता हुई यदि या नाम सड़ंग विधाम ब्रह्म विधान च यहाँ ब्रह्म पाठ है चार वेद अध्ययन करने वाले छह अंग को जानने वाले ज्ञानी भी अलग अलग हुए कि चार वेद जानने वाले कोई छह जानने वाले कोई ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी है पूजा साम्य उनको पूजा में समान कर दिया यह समान होने पर भी तथा तेषा उक्त पूजा विषय पूजा का विषय ये सब हुए ब्रह्मविदिद चतुर्विद इत्यादि के शांचित मनोविकार संभवे मनो में विकार संभव कर्ता प्रत्यवेति ऐसे पूजा करने वाले प्रत्येवा को प्राप्त करता है ये अविद्व विषय तुम सूत्र से ये सूत्र अविद्वत विषय व्यवहार अवस्था में ये भेद है उसके अनुसार जहाँ भेद है वहाँ समान दृष्टि करके पूजा करें और जहाँ समान है वहाँ भेदभाव करे तो पाप प्राप्त करता है ये सूत्र और यहाँ जो कहा गया है ये व्यवहार में समान देखने का नहीं अदित्य ब्रह्मो को देखने के कहा गया उसको कुछ लोग प्रमाण देखकर ज्ञानी अर्थात सबको समान देखे तो भोजन करते कुत्ता के पास में खिला दे तो वो ये ज्ञानी है यदि कुत्ता को हटा दिया तो ज्ञानी नहीं ऐसा नहीं समर्शित्व का तो समवर्तित्व तो नहीं क्यूँकी ब्राह्मणों के साथ जैसे व्यवहार करे कुत्ता के साथ ऐसे व्यवहार करे चांदा के साथ ऐसे व्यवहार करे यहाँ ऐसे नहीं कहा गया यहाँ कहा गया सर्वत्र सम ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म समान रूप से है जीव में अलग अलग धर्मो गुणों होने पर उनके गुणों दोष से सम्बन्ध नहीं अद्वितीय ब्रह्म समान सर्वत्र है एक अद्वितय ब्रह्म सर्वत्र है निर्दोष है यही ज्ञान होना चाहिए सर्वत्र ब्रह्म ही दर्शनशील समय का ब्रह्म है व्यवहार में समान देखे ऐसा भगवान का स्था व्यवहार काल में ब्राह्मणों और कुत्ता को समान ही समझना चाहिए ऐसा नहीं कहा गया <coughs> समत्व काल तो सम दर्शन करना ही कहा गया कर्ता प्रत्यवीति के अविवत विषय तो सूत्र से प्रतिभादी तथे चुनौव अनुकूल उदाहरती अनुभव में ब्रह्मवीत चतुर्वेदवीत पूजा दु गुण विशेष संबंध कारण कोई ब्रह्मवीद कोई षड़वीद छह अंगने वाले कोई चारु वेद को जानने वाले पूजा दु गुण विशेष संबंध पूजा करते समय दान करते समय विशेष गुना संबंध को देकर कर कारण है, है। इसलिए वहाँ विशेष गुना सम्बन्ध को देकर के पूजा दान आदि करना चाहिए वहाँ समान में विषमता नहीं करे में समंता नहीं करे ये सूत्र में कहा गया देहादि संघातम बताओ व्यवहार में चलो ये आत्मज्ञान जब नहीं अज्ञान होने पर एक अद्वितीय ब्रह्म से भी न कुछ यही देहादि संघात अभिमान बता गुण दोष संबंध संभवत तद विषय सूत्रम उत्तम देहादी संघात में अभिमान करने वाले के गुण दोष संबंध संभव है तद सूत्र का इदानी ब्रह्मात्म दर्शन अभिमान होता हम ब्रह्मात्म दर्शन जब करते है अभिमान अहमअसीम ब्रह्म अवित ब्रह्म उसे अद्वित कुछ ही नहीं गुण दोषा संबंधात गुण दोष का संबंध ही नहीं न तद विषय सूत्रम सूत्र नहीं वहाँ तो एक अद्वितय ब्रह्म सर्वत्र प्रत्या ब्रह्म तो सर्व गुण दोष गुण दोष वर्जित ब्रह्म नि ब्रह्म तो सब गुण दोष से रहित है संबंध से रहता है इसलिए सर्वत्र ब्राह्मण में हो चंदालय में हो पशु में हो पक्षी में हो जल में हो चेतन में हो मृत शरीर में हो एक अद्वितीय ब्रह्म समान ही जीवित हो मृत हो सर्वत्र एक ब्रह्म है किसी गुण दोष से संबंध नहीं होता है इसलिए जी जिनके ज्ञान है तो ब्रह्म नीति स्थित है इतना सूत्रम ब्रह्मविद विषय ये जो समासम विषम स्वीप पूजा ये ब्रह्म ज्ञानी के विषय नहीं कर्मी विषय चाह इत्यादि ये कर्मी के लिए समासनाभ्याम विषम स्वामी पूजाता जो कर्म करता है इसमें पूजा परि इत्यादि करते समय व्यवहार में इसे समान असमान करने पर अवज्य होता है समान गुण बलि को विषम करने पर और विषम को समान करने पर वो प्रत्यवाय को प्राप्त करता है अवजय अन्न ऐसा सूत्र में कहा गया और यहाँ तो जो चल रहा है समदर्शन इदंतु तो समत्व दर्शनम सर्वकर्म संस विषय प्रस्तुतम ईदम तो समत्व दर्शनम सर्वकर्म संस विषय करता है प्रस्तुतम सर्वकर्माणी मनसा संयासी यहाँ से लेकर के आरंभे है आ अध्याय परिसम अध्याय परिसम तक सर्वकर्म संस के लिए कहा गया है पीटा में तत्र पूजा परिभाव संभवाद कर्मी में ही पूजा परिभाव है नमस्व दर्शन तु इधम सूत्रम जहाँ समत्व दर्शन है सूत्र तो, तो वहाँ लेना चाहिए न तो कर्मि अकर्मिणी वा कर्मी अकर्मी के साथ कोई संबंध नहीं विभाग अस्थि इतनी संताकाल से करते नहीं ये तो समत्व दर्शन है सर्व कर्म सन्यासी के लिए समत्व दर्शन से संयासी विषय तेन प्रस्तुत ते हेतु समत्व दर्शन सन्यासी के लिए सर्वत्र अद्वित ब्रह्म समान रूप से ये दर्शन करना चाहिए सर्वकर्माणी सन्यास्य सुखम मनुष्य संन्या सुखम बसे यहां से लेकर के आरम्भ हो गया अध्याय समत्वित चलेगा आध्या तत्त तत्त सर्व आध्याय परिसकर्मा इत्या तत्र के तथा तथा सर्वकर्म संस सर्व कर्म संस कथन किया तद विषय इधम समत्व दर्शन गम्य ज्ञानी के लिए समत्व दर्शन सर्वत्र तत्र तन निरहंकार ज्ञानी के लिए व्यवहार व्यवहारिक भेद कुछ नहीं एक चित ब्रह्म तरहकार निरवकाशम सूत्र निरहंकार ज्ञानी में यह सूत्र का कोई अवकाश नहीं न इनिष्ट प्राप्तिभ्या हर्ष विषादो विद्वानी कुरोष ब्रह्मी कथम स्थित लभत इष्ट प्राप्त पर हर्ष अनप्तन पर विषाद ये दोनों विद्वान अपनी करता हुआ तो दिदी हस्त विषाद करेगा प्राप्त करेगा निर्दोष ब्रह्म में कैसे स्थिति को प्राप्त करेगा ऐसा आशंका करके आकांक्षितम पूरा उत्तर श्लोकम उत्थापित जो आकांक्षित है इसका पूरा करते उत्तर श्लोक का उत्थापन करते भगवान भाष्यकर यदोषम समम ब्रह्म आत्मा तस्मात्दोष है ब्रह्म तस्मात। समान है आत्मा एक अद्वितीय समान सर्वत्र सब गुणद्व से रहित ता। स्टानिष्ट प्राप्ति परिभाव से कोई उसका विकार नहीं शुद्ध स्वरूप इसलिए आगे क्या सूत्र है न प्रश्यत प्रियम प्राप्य नो दिजेत प्राप्य चाहिय प्रियं प्राप्य न प्रहेत हर्ष को प्राप्त नहीं करे अप्रियप्य न उद्वीज अप्रिय प्राप्त है तो उद्विय को प्राप्त नहीं करे प्रिय अनिष्ट वस्तु जो कुछ प्राविधिक अनुसार प्राप्त होता है उस ब्रह्म अद्वितीय समान है उसको प्राप्त करे हर हर्षाध रहता ये तो ज्ञानी सर्व कर्म सन्यासी के लिए कहा जो साधक है ये भी ऐसे अभ्यास करे अपने प्रावधिक अनुसार मिलता उसके अनुसार ज्यादा हर से हर्ष को कर प्राप्त करने पर अपने साधन कुछ नहीं होता है स्थिर बुद्धि स्थिर बुद्धि जिरा ब्रह्म में बुद्धि असमूढ़ समूह असंव� रहता ब्रह्म भी तो ऐसे ज्ञान ब्रह्म हमेशा ब्रह्म में स्थित है ठीक है मैं आत्मज्ञान निष्ठाव तो विदुषो हर्ष विषाद निमित्ता भावार्थ न तो उचित क्या आत्मज्ञान में निष्ठा जिसके ऐसे विद्वान के लिए हर्ष विषाद का निमित्त ही नहीं हर्ष विषाद निमित्त नहीं तो न तो उचित हर्ष विषाधु उचित नहीं स्थिर बुद्धि बुद्धिस्थिर है ननु हर्ष विषाद निमित्त प्रिय प्रयोग सिद्धमित कथम तत्प्या हर्ष उद्वेगो न कर्तव्य नियुज्य हर्ष विषाद का निमित्त है प्रिय अप्रिय प्रिय तो हर्ष का निमित्त है अब हर्ष का निमित्त प्रिय वस्तु तो प्राप्त हो होता है अप्रिय प्राप्त होषाद है ये कथम तत्प्या प्रिय इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति होने पर भी हर्ष उद्वेग नहीं करना चाहिए ये नियोग विधान कैसे होगा तरह तो दे प्रत न हर्षम कुरिया प्राप्त नहीं करे प्रियमिष्टम इष्टम प्राप्त करके लब न उद्विजत प्राप्त योग अप्रिय अनिष्ट प्राप्त करके उद्वेक को प्राप्त नहीं करे तो यहाँ शंका है कैसे प्राप्त नहीं करे इष्ट तो हर्ष का निमित्त तो होता है अनिष्ट उद्वेय निमित्त होता है इसलिए देह मात्र आत्मदर्श नाम ही प्रिया प्रिय प्राप्ति हर्ष विषाद स्थानी न केवल आत्मदर्शिना तिया प्रिय प्राप्ति असंभव है जो देह मात्र आत्म समझते हैं प्रिय प्राप्ति और अप्रिय प्राप्ति प्रिया प्रिय और प्राप्ति प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति हर्ष विषाद स्थानीय हर्ष विषाद के निमित्त होते हैं न केवल आत्मदर्शिना केवल आत्मा ही दर्शन करने स्वभाव जनिका आत्मा ही है कि सब उम्मीद है उसमें प्रिया प्रिय की प्राप्ति ही नहीं कोई वस्तु उसे अतिरिक्त ही नहीं प्रिय प्रिय नहीं आत्मा जब प्रिय अप्रिय भावना है तो आत्मा बुद्धि छोड़कर करके आत्मा में ही प्रिय प्रिय कुछ नहीं कुछ त्याग करना नहीं कुछ ग्रहण करना नहीं एक आदित्य आत्मस्वरूप टीका में विदुषो की प्रिया प्रिय प्राप्ति सामर्थ्या हर्ष विषाद दुर्बारो प्रिय अप्रिय प्राप्ति के सामर्थ्य हर से हर्ष विषाद तो हो गए धारण नहीं कर सकते इतने आशंका कहते नहीं न केवल आत्मदर्शन न प्रिय प्रिय प्राप्ति नहीं और अद्वितीय आत्मदर्शन शील जो अद्वितीय आत्मदर्शन है जिसका स्वभाव है सर्वत्र अद्वितीय अहम अस्म ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म व्यक्ति प्रिय प्रिय प्राप्ति होगा तो अति कुछ यही नहीं जो प्रिय अप्रिय होने के लिए वह प्राप्ति कैसे होगी न तन निमित्त अर्ष भी साधु प्रिय प्रिय प्राप्ति निमित्त है सभी नहीं होगा अद्वितीय ब्रह्म दर्शन हमेशा ही अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान जिसको है इतोअपी विदुष हिषाद असंभावित इतन इस कारण से भी ज्ञानी हर वैज्ञानिक हर विषाद असम किंचभूतेष् एक समूह निर्दोष आत्मा स्थिरा निर्विचिकित्सा बुद्धि स्थि बुद्धि स्थिर बुद्धि स्थिरा क्या है संसार इतनी निश्चित संपूर्णभूत में एक ही समान है किसी गुण दोष से संबंध नहीं निर्विशेष निर्दोष आत्मा में क्या है निश्चल हो गई संशय रहित निर्विचिकित्सा संशय संशय रहित बुद्धि जिसकी स्वस्थिर बुद्धि ऐसे स्थिर बुद्धि पर हो जाता है असम मूढ़ समित मोह रहित भ्रांति रहित हो गए यथो तो ब्रह्मविद ब्राह्मण स्थित ऐसे ज्ञानी ब्रह्मविद ब्रह्म में स्थित है अकर्मकृत वो कर्मकृत नहीं सर्वकर्म संन्यासी हुई निर्दोष ब्रह्मणी प्रागुते दिल्ह प्रतिपत्तिया निर्दोष ब्रह्म में जैसे ब्रह्म का निर्दोष है गुण दोष से संबुद्ध है ऐसे दिल्ह प्रतिपक् दिल्ह ज्ञान होने पर सम्मो न हर्षादी हेतु ना रहित हर्षादि के हेतु सम्मोह ब्रह्म उसे रहित हो जाता है योत्ते ब्रह्मी सर्वोषरित्रह्म ज्ञाअ अहमस्मी विद्यावाहमस्में ब्रह्मदोष रही निर्दोष ब्रह्म मेहू अशेष दोष शून्य तस्व्रिस्थित संपूर्ण दोषरहित ब्रह्म ब्रह्म में ज्ञान स्थित तद अनुधा कर्मा अमृषमाण तो कर्म सह नहीं कतः कर्म कुछ नही कृत ब्रह्म स्थित नही हर विषादभागी भविमल हर्ष भी साधन प्राप्त करने के लिए समर्थन नहीं पर्याप्त नहीं, नहीं हर्ष भी साधन नहीं होगा हमेशा द्वितीय ब्रह्म भी स्थित है हर्ष विसाधन का प्रश्न ही नहीं स्लोगो में ओण मित्र श